अर्थसंग्रह इसमें शब्दी भावना और आर्थिक भावना ये दोनों का विचार हो गया था शब्दी भावना तो वेद में शब्द निष्ठा और वेद में आर्थिक भावना इसका क्या अर्थ हो जाएगा पुरुष का जो प्रवृत्ति लोक में भी आर्थिक भावना तो पुरुष प्रभृति और लोक में शादी तो भावना ये कोई पुरुषों का अभिप्राय विशेष हो सकता है आगे पृष्ठ संख्या फोर्टी सेवन आपका तो कुछ अलग होगा आपका तो जस्ट सीरियल सीरियल चल रहा है ये जो इसमें चित्र चित्र जहाँ है उसका आप कभी नहीं तो इनसे है तो इनसे फोटो ले ले सकते हैं क्योंकि ये चित्र समझना थोड़ा अच्छा पड़ता है अच्छा अभी कहते हैं अथ को वेद इति चेत वेद क्या है तो ये वेद को क्यों प्रश्न हुआ क्योंकि धर्म क्या है प्रश्न हुआ था तो कह दिया गया कि वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन बद अर्थ धर्म तो वेद प्रतिपाद्य अभी पूछते है कि वेद क्या है अथ तो को वेद इत चेत उच्य उत्तर देते हैं अपरुषेयम वाक्यम वेद अपौरुषेय वाक्यम वाक्य है जो कि पुरुष प्रणीत पुरुष रचित नहीं है उसको वेद कहा जाएगा पुरुष रचित हो गया जैसे महाभारत आदि ये सब वेद में नहीं आएंगे स च स च अर्थात तो स वेद विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद भेदाद पंचविध वेदक पांच विभाग ऐसे कर देते हैं तो इसका प्रयोजन अर्थवा जैसे प्राण अपान ज्ञान समान अवदान कर देते हैं तो एक होने पर भी अन्य अन्य कार्य अन्य अन्य स्थान लेकर के इसी प्रकार की वेद का ये अन्य अन्य कार्य सब करते हैं तो होने से अन्य अन्य उनका नाम से कह दिया गया आगे यहाँ से विचार आरंभ होगा ये विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद अर्थात पूरा आगे अर्थ संग्रह ये पांचों का ही विचार होगा उसमें विधि भाग सबसे अधिक आएगा विधि जिसके द्वारा कुछ विधान किया जाएगा पहले प्राप्त नहीं है अज्ञात है अज्ञात ज्ञापक होगा जो अज्ञात को बताएगा उसको विधि कहेंगे और मंत्र मंत्र के लिए कहेंगे प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकम जिस समय में कर्म कर रहा है प्रयोग हो रहा है उसी समय में अर्थ को स्मरण करवाने के लिए मंत्र का उच्चारण करेगा अर्थात जैसे अभी इंद्र का स्मरण करना है इंद्र को आवाहन करना है इंद्र के लिए आसन बनाना है इंद्र को बैठने के लिए प्रार्थना करना है उनके लिए भोजन देना है ये सब जो मंत्र ही ये सब कार्यों को स्मरण करवाएंगे प्रयोग समवेत तो अर्थ का स्मरण करवाएंगे ये आगे उसका और अधिक विचार दिखाएंगे ये हो गया मंत्र भाग और नामधेय नामध्येय ये केवल नामों को कहता है इसका कोई प्रकृति प्रत्यय व्यत्पत्ति करके उसे कोई अर्थ निकालना नहीं है केवल एक नाम हो गया जैसे लोक में कहा जाएगा इसका नाम क्या है कहते हैं कमल लोचनम किन्तु प्रज्ञाचक्षु अर्थात अंध है किंतु तो उसका नाम है कि कमल लोचन कहेंगे तो वो अभी उसका व्युत्पत्तिगत तो अर्थ तो कुछ नहीं है क्योंकि वो तो उसमें घटता नहीं इसी प्रकार की कुछ शब्द है जो कि कहा जाएगा ये शब्द नामधेय अध जैसे अग्निहोत्रम अग्निहोत्रम में कहें अग्नि ये होत्रम अग्नि के लिए जो हवन किया जाता है अर्थात तो अग्नि इस कर्म का देवता है कहेंगे ना, ना, ना कर्म का देवता अग्नि ऐसा कहने के लिए अलग मंत्र है अग्निहोत्र का देवता सूर्य और अग्नि दोनों होते हैं वो कहने के लिए अलग मंत्र है इसलिए जो अग्निहोत्रम जुहयात हु इसमें अग्निहोत्र कोई अर्थकोर नहीं कह रहा है केवल कहता है कि अग्निहोत्र एक कर्म है केवल एक के नाम है इसमें अग्नि अथवा होत्रम ये शब्द का कुछ ये अग्निहोत्र के साथ मतलब नाम के साथ कोई संबंध नहीं है एक कर्म का नाम है ऐसे और एक कर्म है उद्भिद तो उद्भिद के कर्म है उसका अर्थ नहीं कि उद्भिनति अर्थात तो जमीन को फाड़ करके निकल रहा है वो यहाँ नहीं है वो उद्भित तो था जो वृक्ष हो गया तो यहाँ किंतु उद्भिद के कर्म का नाम इसलिए उद्ध और भिद ये सब का अगर हम अर्थ निकालेंगे तब कहेंगे ये जो कर्म है उद्भिद नाम का कर्म इसमें उद और भिद ये कुछ व्यवहार होते होंगे कहते न ये केवल कर्म का नाम ही है इस प्रकार के ये हो गया नाम ध्यय धेय प्रत्यय स्वार्थ में होता है भाग रूप नामभ्यो धेय अर्थात नाम मात्र चतुर्थ प्रकार हो गया निषेध निषेध वाक्य जैसे सुराम न विवेद इस प्रकार के सब ये, ये ब्राह्मण न हन्यात ये सब वाक्य वेद में है ये कहा जाएगा निषेध वाक्य और यह भी बरही से रजतंग न देयम ये निषेध वाक्य है और अर्थवाद विधि जैसे कुछ विधान करेगा निषेध इसी प्रकार की कुछ निषेध करेगा और ये अर्थवाद ये प्रशंसा अथवा निंदा विधि के लिए प्रशंसा करेंगे और निषेध के लिए निंदा करेंगे तो ये और भी दो प्रकार की हैं आगे वहाँ कहेंगे पूरा कृति ए, परकृति पुराक परकृति अर्थात देखिए यह कर्म प्रजापति ने भी किया था परस्य कृति कहने से सीधा नहीं कह रहा यह कर्म प्रशंसनीय है कहता है कि प्रजापति ने भी ये कर्म किया था इसी से इसका प्रशंसा हो गया तो प्रकृति और पूरा कल्प अर्थात तो पूर्वकल्प में भी ऐसा हुआ था तो इसलिए ये कल्प में भी ऐसा ही आप करेंगे तो ये सब अर्थवाद वाक्य कहा जाता है पांच प्रकार के हुए अर्थात वेद इस प्रकार के पांच भाग हुए यहाँ टीका देखेंगे तद एवंत प्रोजत प्रयोजनबद्ध अर्थवबोधक वेद से धर्म प्राण्यम सामान्यतः सात सामेण प्रयोजनबद्धअ अर्थ का अवबोधक होकर के प्रयोजनवाला प्रयोजन हो गया सुख सुखवाला जो अर्थ अर्थ अर्थात अर्था अर्था कोई कर्म सर अनर्थ नहीं होना चाहिए अर्थ होना चाहिए अनर्थ जैसा शे याग हो गया वो नहीं होना चाहिए अर्थ उसका अवबोधक ज्ञापक होकर के वेद से धर्म प्राण्यम धर्म विधायक प्रदर्शन प्रदर्शन च उपाद्य विद्यादि रूप विभागन ताम्यम उपादयुम तलक्षण पृछति वेद धर्मे धर्म प्रामाण्य वेद धर्म में प्रमाण हुआ धर्म विधायक तो प्रदर्शन है न धर्म का विधायक है धर्म हो गया यागा व धर्म उसका विधायक हो गया यह वाक्य पहले कह दिया था कि ये विधायक होते हैं उपाद्य दिखा कर ये, ये कहते हैं कि ये जो अथ को वेद इति प्रश्न किया तो कहते है कि वेद तो धर्म का विधायक है ये पहले कह दिया गया यागा व धर्म और वेद उसका विधान करता है तो ये तो कह दिया गया था फिर ये अथ को वेद क्यों प्रश्न करता है तो इसको कहते हैं धर्म विधायकत्व तो प्रदर्शन वेद धर्म में प्रामाण्य ये कह दिया गया था वहां क्या कह दिया गया था प्रथम पंक्ति में दिया वेदश्य धर्म प्रामाण्य वेद धर्म में प्रमाण कैसे हो गया कहते हैं धर्म का विधायक है वेद यागा व धर्म वो वेद के द्वारा तो विधान होता है ये च ये तो दिखाई दिया गया था तब तो वहां कह दिया गया था कि वेद धर्म में प्रमाण है अभी कहते हैं कि ये वेद है क्या चीज जो कि धर्म में प्रमाण होगा अभी उसके लिए कहते हैं तस् विद्यादि रूप विभागे नश्य अर्थात वेदश्य विद्यादि रूप विभाग के द्वारा तत्र प्रामाण्यम उपपादय त्र प्राम्यम वेद कुत्र कु प्रामाण्यम धर्म तो तत्व अर्थात धर्म प्रामाण्यम क्योंकि पहले कह दिया गया था कि वेद धर्मे धर्म प्रामाण्यम वो कह दिया गया था कि धर्म का विधायक हो करके अभी जो विधायक है ये वेद में कहा ऐसे विधान है उसको और थोड़ा स्पष्ट दिखा करके तस्य विध्यादि रूप विभाग करेंगे तस्य वेद वेद को विध्यादि रूप विभाग कर देंगे और ये जो विद्यादि होंगे ये ही विधायक होंगे और वेद धर्म में क्यों प्रमाण हो गया था कहते हैं धर्म का विधायक है ना अब ये विधायक कौन है कहते वेद को विभाग करके हम दिखाते है देखिये उसमें जो विधिभाग है यही विधायक है विधिभाग ये विधायक होगा तत्र प्रामाण्यम तभी वेद का जो विधिभाग है वो धर्म का विधायक होकर के वेद में प्रामाण्य आ जाएगा उपादितुम तो लक्षण पृछती अभी वेद ये क्या चीज है उसका लक्षण पूछते हैं थे थे थे थे थे पहले वहाँ कहा था विधि ही तो केवल चौदना है पूरा वेद को कैसा कह दिया तो वहाँ कह दिया कि बाकी जो वेद होते है वो सब इसी का अंग बनकर के ही विधि कहने से पूरा वेद ग्रहण हो गया क्योंकि बाकी कोई स्वतंत्र रूप से प्रमाण नहीं होते हैं विधि ही प्रमाण होगा बाकी सब उसका अंग बन जाएंगे विधि अर्थात निषेध विधि निषेध एक ही बात है खाली विपरीत दिशा है तो बाकी सब जो अर्थवाद आ गया और निषेध आ गया ऐ अर्थवाद आ गया नामधेय आ गया मंत्र आ गया ये सब विधि में लग जाएंगे अथवा निषेध विधि में लग जाएंगे जो मंत्र है विधि के द्वारा जो कर्म विधान होगा वो कर्म संपादन समय में मंत्रों का उच्चारण होगा इसलिए मंत्र भी विधि का अंग बन गए और जो अर्थवाद हो गए वो भी विधि का अंग हो गया और जो नामधेय हो गया वो तो विधि का ही नाम है तो इसलिए बाकी सब विधि का अंग बनकर के पूरा वेद विधि में ही तात्पर्य हो गया इसलिए विधि कहने से चोदना कहने से पूरा वेद का ग्रहण हो जाएगा एक विधि उत्तर प्रतिजानिते पूछा कि को वेद उत्तर प्रतिजानिते जानी प्रतिजानी प्रति करोति उत्तर विषय में प्रतिज्ञा करता है इति तत्र सामान्य उच्यतक्षण आह अभी सामान्य लक्षण वेद का सामान्य लक्षण कहते हैं सामान्य लक्षण जो कि पांचों भाग में घटेगा विशेष लक्षण प्रत्येक अलग अलग भाग का होगा इसलिए कहते हैं सामान्य लक्षण मूल में कह दिया अम वाक्यम वेद ये सामान्य लक्षण पांचों भाग में है वेद इति लक्ष्य निर्देश जो मूल में कहा अपौरुषेय वाक्यम वेद वेद हो गया लक्ष्य और लक्षण कितना हो गया अपौरुष वेद वेद ठीक है में वेद इति लक्ष्य निर्देश तर भारदो अतिव्याप्ति भारणापुर विशेषण खाली कहेंगे वाक्यम वेद इतना वाक्यम लक्षण कर देंगे तब तो महाभारत आदि में भी जाएगा भारत आदि महाभारत आदि अतिव्याप्ति वारण करने के लिए अतिव्याप्ति का क्या लक्षण है लक्ष्य वृत्ति सती अलक्ष वृत्तिव ये हो गया अतिव्याप्ति त्र अतिव्याप्ति वाराणा भारत आदि महाभारत आदि ये अभी लक्ष्य है वेद महाभारत लक्ष्य है क्या भी नहीं है तो लक्ष्य में अगर चल वो अलक्ष्य है अलक्ष्य में लक्षण नहीं चला जाए इसलिए अपौरुषम कह दिए क्योंकि जो महाभारत है वो अपौरुषय नहीं है तो व्यास जी के द्वारा कृत है इसे विशेषण आत्मा दौ तदोष वाराणा वाक्यम आत्मा दौ तदोष प्रथम में क्या दोष कह दिया गया था अतिव्यापी। आत्मा दो तदोष वारणाय वाक्यम अगर वाक्यम नहीं कहेंगे वेद का लक्षण कितना हो जाएगा अपौरुषम कहते अपौरुष आत्मा भी है क्योंकि तो कार्य ही नहीं है तो आत्मा दो अतिव्यापी वारणा वाक्यम विशेष्यम लक्षण में दो अंश हो गया है कि अपौरुषम विशेषणम और वाक्यम विशेष्यम लक्ष्य हो गया वेद अच्छा अभी अपौरुषेव जो कहा गया उसमें तो क्या है तद भिन्न को अपौरुषेय कहेंगे अभी कहते हैं प्रमाणातरेण अर्थम उपलभ्य विनिर्मित्व पौरुषेयत्व तद भिन्न वाक्य फलितम प्रमाणातरेण अर्थम उपलभ्य अन्य प्रमाण से अर्थ को प्राप्त करके विनिर्मित्व फिर आगे निर्माण करेगा कोई ग्रंथ अन्य प्रमाण से कुछ प्राप्त किया चक्षु से देखा अथवा किसी से कुछ सुना ध्यान से कुछ देखा मतलब कुछ भी हो प्रमाणांतर प्रमाण अर्थात आगम प्रमाण नहीं अन्य प्रमाणांतर प्राप्त करके निर्मित होगा तो उसको कहा जाएगा पौरुषेयत्व ओ पौरुषेय हो जाएगा क्या okay? विनिर्मित विनिर्मित विनिर्मित्व विशेषण निर्मित प्रमाणांतरण अर्थ को प्राप्त करके विशेष करके निर्माण करता है कोई ग्रंथ उसको पौरुषेय कह दिया जाएगा वेद छोड़ करके अन्य कोई प्रमाण से भी प्राप्त करे तदिन वाक्यम ये हो गया अपौरुषेय वेदांत तो परिभाषा में कहते हैं सजातीय उच्चारण निरपेक्ष उच्चारण विषयत्व ये हो जाएगा पौरुषेतम सजातीय उच्चारण उसको अपेक्षा नहीं करके जो उच्चारण होगा जैसे दुर्योधन दूत को भेजा युधिष्ठिर के पास दूत को कहा जाकर के वहां युधिष्ठिर का सभा में कहना कि मैं दुर्योधन कह रहा हूं आपके साथ युद्ध करूंगा और युद्ध में आप सबको मारूंगा अभी दूत क्या जाकर के कहेगा युधिष्ठिर को कहेगा कि हमारे महाराजा दुर्योधन आपके लिए कहे हैं मैं दुर्योधन कह रहा हूं अभी दूत तो ये वाक्य कह रहे हैं मैं दुर्योधन कह रहा हूं ये जो दूत तो का ये वाक्य ये सजातीय उच्चारण का सापेक्ष हुआ ना निरपेक्ष हुआ सापेक्ष हुआ क्योंकि दूत तो जो अभी कह रहा है दूत तो युधिष्ट को कह रहा है क्या करे मैं दुर्योधन कह रहा हूँ मैं आपके साथ युद्ध करूंगा युद्ध में आपको मारूंगा कह रहा है तो वाक्य दूत किंतु यह जो दूत उच्चारण कर रहा है यह दुर्योधन वाक्य को अपेक्षा करके ये कह कर रहा है इसलिए दूत का ये वाक्य ये पौरुषेय नहीं हुआ जहां सजातीय उच्चारण का निरपेक्ष होकर के कोई उच्चारण कर देगा वो पौरुषेय हो जाएगा किंतु सजातीय उच्चारण को अपेक्षा करके जो दूसरा उच्चारण होगा उसको कहेंगे अपौरुषेय इसलिए दूत का वाक्य पौरुषेय नहीं है अर्थात दूत का अपना वाक्य नहीं है वो होगा। वो अपौरुष मतलब उदाहरण देते हैं किंतु वास्तविक दूत का वाक्य अपौरुष नहीं है क्योंकि दुर्योधन पुरुष है इस दृष्टि से अगर दुर्योधन पुरुष नहीं होता है कोई मतलब दिव्यवाणी के बोलो आया दूत को वो कह दिया जाएगा अपरुष यहाँ क्या ना मूल पुरुष हो गया बोलकर के मूल को अपेक्षा करके, करके दूत कह रहा है इसलिए उसको पौरुषय कह दिया जाएगा किंतु वेद में क्या हुआ मूल ऐसा कुछ है नहीं ब्रह्मा जी प्रत में कहेंगे दूसरों को पढ़ाएंगे तो ब्रह्मा जी तो दूसरों को पढ़ाएंगे कहेंगे ब्रह्मा जी अर्थात ये कोई प्रमाणांतरण उपलभ्य इस प्रकार की कह रहा ये नहीं है ब्रह्मा जी अथवा ईश्वर कहेंगे यहाँ तो ईश्वर कहेंगे तो ईश्वर जो वाक्य अभी कहेंगे ईश्वर वाक्य कहेंगे अर्थात तो ब्रह्मा जी का बुद्धि में ईश्वर स्फुरण करवा देंगे तात्पर्य इसी प्रकार के क्योंकि ईश्वर तो कोई शरीर वाला नहीं है ना तो वो ब्रह्मा जी का बुद्धि में स्फुरण करवा देंगे ये जो ईश्वर स्फुरण करवाएंगे यह ईश्वर पूर्वकल्प में जैसे वेद था उसको अपेक्षा करके पूरा शब्द शब्द प्रति शब्द इसी प्रकार की स्फुर करवाएंगे इसलिए ये सजातीय उच्चारण का सापेक्ष ही उच्चारण हो रहा है ये कोई निरपेक्ष नहीं है पूर्वकल्प में जैसे हुआ था बिल्कुल ऐसे ही होगा सजातीय उच्चारण पूर्वकल्प में हुआ था उसका सापेक्ष हो गया यह किंतु व्यास जब लिखते हैं महाभारत वो ऐसा कोई सजातीय उच्चारण को अपेक्षा करके नहीं वो तो ध्यान से देखे अथवा प्रमाण से प्राप्त किए लिख दिए तो ये सब सजातीय उच्चारण का निरपेक्ष हुआ व्यास वाल्मीकि इत्यादि का जो ग्रंथ हुआ ये सजातीय उच्चारण को निरपेक्ष है तो अपना मन से जैसे ध्यान में देखे अथवा घटना जैसे हुआ उसको लिख दिए यह सजातीय उच्चारण का निरपेक्ष होने से इसको पौरुषेय कहा जाएगा जहां सजातीय उच्चारण का सापेक्ष होगा वो अपौरुषेय जैसा दूत का वाक्य क्योंकि दुर्योधन का जैसे वाक्य था ये सही कह दिया इसलिए उसका वाक्य कहा जाएगा अपौरुषेय दृष्टांत देने के लिए किंतु दूता वाक्य वास्तव और अपौरुषेय नहीं है क्योंकि दुर्योधन हो गया सजातीय ये वेदांत परिभाषा तो है पृष्ठ संख्या एक आठ छो कैलाश का वेदांत परिभाषा पुस्तक है वन एट सिक्स सजातीय उच्चारण निरपेक्ष उच्चारण विषयत्व पौरुषत्व वहां निरपेक्ष अथवा अनपेक्षी ऐसा कुछ है सजातीय उच्चारण निरपेक्ष उच्चारण विषयत्व हो गया पौरुषत्म सजातीय उच्चारण को निरपेक्ष करके जो उच्चारण होगा उच्चारण का विषय जो शब्द उच्चारण करेगा वो सब शब्द उसको कहा जाएगा पौरुषेय निरपेक्ष हो जाएगा था सापेक्ष हो जाएगा तो अपौरुषेय हो जाएगा ऐसे वो वेदांत परिभा में कहे ऐसा ही है लगभग देखिए यहाँ के क्या कह दिया प्रमाणांतरण अर्थम उपलब्ध अर्थात सजातीय उच्चारणों को ये अपेक्षा किया नहीं ये तो स्वयं प्राप्त किया प्रमाणांतरण निर्माण किया जो ग्रंथ है उसको पौरुषेय कहा जाएगा प्रमाणांतरण अर्थ प्राप्त किया विषय फिर उसको ग्रंथ कर दिया ये हो गया पौरुषे सजातीय उच्चारणों को अपेक्षा करके फिर कह दिया ये कोई प्रमाणांतरण से प्राप्त क्योंकि सजातीय अर्थात वही आगम तो आगम में जैसे था फिर ऐसा कह दिया इसलिए आगे पृष्ठा में देंगे अच्छा पहले देखिए ये पृष्ठ संख्या 48 उसका एक नंबर टिप्पणी देखिए सबसे नीचे न कचित वेदकर्ता च वेद स्मरता पितामह वेद का कर्ता कोई नहीं है वेद का स्मरता स्मरता ता के ऊपर रेप है वेद स्मरता वेद का स्मरण करने वाले है पितामह तथे धर्म स्मरती मनु कलरातरे मनु कल्प कल्पांतरे धर्म इसी प्रकार के है स्मरण करते हैं ऐसे कहते हैं पराशर पराशर कहते हैं कि मनु ऐसे स्मरण करते हैं कि जो वेद का कर्ता कोई नहीं है पिता महतः केवल स्मरता है ऐसे मनु जी कहते हैं ब्रह्मा स्मरण करेंगे और उनका स्मरण करवाएंगे ईश्वर आगे उसका नीचे अनादि अनादिधना एक पद है अनादि निधना अलग नहीं है जोड़ दीजिए उसका ऊपर का जो हरीजंटा लाइन है उसको जोड़ दीजिए अनादिधना ये साग उत्सृष्टा स्वयं भुवा आदो वेदमयी दिव्या यत स्वर्ग प्रवृत ऐसा उत्सृष्टा वाग अनादि निधना स्वयं भुवा अच्छा स्वयं पहले कर लेंगे आगे आद वेदमयी दिव्या ये सब वही समानाधिकरण हो गया अनादि निधना आदिश्च निधन ची आदि निधने अविद्यम आदि निधने आदि अर्थात उत्पत्ति निधन अर्थात नाश तो आदि निधने अर्थात उत्पत्ति नाश अविद्यम आदि निधने यश तो यश्यादि निधना कौन ऐसा वाग वाग कौन वाग है कहते उत्सृष्टा उत्सृष्टा अर्थात खाली ऐसे बस स्मरण हो गया स्वयं भूवा कोई उसका बनाने वाला नहीं है स्वयं ही हो गया केन रूपेण आया कहते आदो वेदमयी ये जो अनादि निधन बाघ है वो प्रथमे वेद रूपेण प्रकट होगी वेदमयी दिव्या दिव्या अर्थात दिव्या अलौकिक है यतह सर्वा अच्छा दिव्या यतह सर्वा प्रवृत यहाँ स्वर्गदिया है कहीं सर्वा है यहाँ स्वर्गदिया है जिससे ये सृष्टि होती है वेद से फिर ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे आगे ये दे दिया के शब्द के आधार पर क्यों प्रथम शब्द आएगा आगे अर्थ आएगा पहले नाम हो आगे रूप हो यह गया फिर पूर्व पृष्ठा में देखेंगे टीका में स्वयं स्वयं अर्थात कोई उसका सृष्टा नहीं है जनक नहीं है आगे पूर्व पक्ष कह रहा है टीका में ईश्वर वेदमी प्रमाणातरेण अर्थम उपलभ्य ईश्वर जो वेद का रचना करते हैं वो भी प्रमाणांतरण अर्थ को प्राप्त करके ईश्वर का प्रत्यक्ष है वो सब देख करके कर लिख देंगे इस प्रकार तस्मात् कथम वेद से पौरुषेय अभिन्न पौरुषे याद भिन्न तो फिर ईश्वर भी अगर प्रमाण्तरेण अर्थ को प्राप्त करके वेद का रचना करेंगे तो फिर वेद पौरुषेय से भिन्न कैसे हो गया और पौरुषेय से पौरुषे हो गया कहने से यहाँ तक तो पूर्व पक्ष का गया आगे सिद्धांती नहीं वेदम परमेश्वरस तदर्थम प्रमाणातरेण उपलभ्य विरचयती नहीं वेदम परमेश्वर वाक्य हो जाएगा परमेश्वर तदर्थ प्रमाणातरेण उपलभ्य वेद नहीं, नहीं रचयति। वेद का जो अर्थ है परमेश्वर उसको प्रमाणातरेण प्राप्त करके नहीं रचयति। तो अन्य प्रमाण से इसको प्राप्त नहीं करता क्यों वेदाध्ययन गुरुअध्ययन पूर्वक वेदाध्ययनवात् वर्तमान वेदाध्ययन अनुमान हो गया तो वेदाध्ययन गुरुअध्ययन पूर्वक वेदाध्ययनवात् हेतु क्या हो गया वेदाध्यन और दृष्टान्त आगे दिया वर्तमान वेदाध्यन वर्तमान वेदाध्यन हो गया दृष्टांत उसमें वेदाध्यनत्व तो रहेगा रहेगा और गुरु अध्ययन पूर्वक रहेगा क्योंकि वर्तमान भी जो वेद अध्ययन होगा वो गुरु उच्चारण पूर्वक शिष्य उच्चारण करेंगे तो होने से वर्तमान वेदाध्ययन में गुरु अध्ययन पूर्वकत्व तो रहेगा तो जब भी जहां जहां भी अध्ययन तो रहेगा वहा गुरु अध्ययन पूर्वकत्व रहेगा तो, रहे तो इसलिए जो प्रथम अध्ययन हुआ इस कल्प में वो भी गुरु अध्ययन पूर्वकत्व तो रहेगा तो रहने से ये कहाँ आया गुरु कहते हैं पूर्वकल्प पूर्वकल्प में गुरु अध्ययन हुआ था तो होने तो से तो कहते तो हैं जहां भी वेद अध्ययन होगा गुरु अध्ययन पूर्वकम अर्थात ब्रह्मा जी जो प्रथम करेंगे तो कहेंगे इस जन्म में जो ब्रह्मा होगा मतलब इस कल्प में वो पूर्व जन्म में क्या होगा यजमान हुआ हो था तभी फिर इस जन्म में ब्रह्मा बन रहा है हिरण्य जो बनेगा वो यजमान है पूर्व जन्म में तो फिर उपासना करके हिरण्य बनता है बृहदारण से विचार होता है ना तो होने से वो गुरु अध्ययन पूर्व किया था तो अभी वो ब्रह्मा बन करके फिर दूसरों को उपदेश किया तो अर्थात सर्वदा ये गुरु अध्ययन पूर्वक ही होगा होने से ये अनादि सिद्ध होगा इसको देखिए पृष्ठ संख्या प्रथम कोई गुरु आ जाएगा प्रथम अर्थात अभी जब भी वेद अध्ययन हुआ गुरु अध्ययन पूर्वकम फिर इसका आदि कहाँ आएगा जो अभी जो शिष्य पढ़ेगा गुरु अध्ययन पूर्वक जो गुरु हुआ वो भी उसका अध्ययन में भी पैदा अध्ययन तो है वो भी गुरु अध्ययन पूर्वक हो गया वही तो, तो कह पहला पुरुष इस कल्प में ब्रह्मा वो यजमाना था गुरु अध्ययन पूर्वक किया था तो फिर पूर्वकल्प पूरा हो जाएगा गुरु अध्ययन गुरु अध्ययन फिर गुर जो ब्रह्मा आएगा वो पूर्व तो, कल्प में यजमान होगा चलता है इसलिए प्रथम प्रश्न ही नहीं होगा यही वेदांत का मुख्य रहस्य है बत्तीस पृष्ठ देखिए पृष्ठ संख्या थर्टी टू आपका इसमें नहीं है हिंदी वाला ठीक है परंतु ये होगा हाँ, अगर पुरुष होगा तो अनादि कैसे होगा तो प्रश्न संख्या थर्टी टू में बीच में श्लोक दिया है नहीं हा हा। है। बेदा, बेदा ही वेद पुरुष निर्मित ये कुमारी लव भट्टो कहते हैं क्यों वेद से अध्ययन सर्वम गुरुअध्ययन पूर्वकम वेदाध्यन सामान्या अधुनाध्ययनम ये था वही अनुमान को यहाँ श्लोकाकार में कहा गया वेदाध्यन सर्व पक्ष हो गया गुरुअध्यन पूर्वकम साध्य हो गया वेदाध्यन सामान्या सामान्य अर्थात जाति वेदाध्यन अध्ययन वर्तमान अध्ययन बदष्टान्त हो गया यथा तो यही श्लोक वहाँ ओटिका कर उसको बताते है तो इसलिए अभी पाठ चलता है 47 में वहां जो अनुमान दिया ना वेदाध्यन गुरुअध्ययन पूर्वकम तो वहां लिख दीजिए पेज थर्टी टू ताकि आप वो श्लोक वहां देख लेंगे अच्छा देखिये आगे टीका में वेदाध्ययनम गुरुअध्ययन पूर्वकम फोर्टी सेवन में अभी देखिए वेदाध्यनम गुरुअध्ययन पूर्वकम वेदाध्ययन वर्तमान वर्तमान वेदाध्यन पद इति अनुमान न वेद्य अपौर साधनात् वेद अपेय है यह और दूसरा कहते हैं यह कल्प है सकल्पूर्वक इति न्याय जो कल्प है वो कल्प पूर्वक अर्थात वर्तमान जो कल्प है वो उसका पूर्व कल्प था फिर कहेंगे वो कल्प है कहते हैं वो पूर्व पूर्व पूर्वकल्प था उसका जो कल्प है वो पूर्वकल्प होगा न्याये। ये न्याय है इसलिए कहते हैं ना पूरा ये नारी नाम पूरा कल्पे तो नारीणाम मौंजी बंधन क्रियते ऐसा कुछ है कहते हैं पूर्व पूर्वकल्प में नारियों का मौंजी बंधन होता है होता था अर्थात ये उपनयन संस्कार उनका होता था तो कहेंगे ये कल्पों में होता था ये कल्पता नहीं है जब पूर्व कल्पों में पहुंचेंगे क्या कहेंगे तो इसलिए उनका कभी उपनयन होता ही नहीं था नहीं होने से वेदन उनका होता नहीं था तो विचार दिखाते हैं यह कल्प, सा कल्प इति न्याय न संसारस्य अनादिवाद संसार अनादिव परमेश्वरस्य से सर्वज्ञवाद परमेश्वर सर्वज्ञ होने से परमेश्वरो गतकल वेद अस्मिन कल्पे स्मृत गत कल्प में जो वेद था परमेश्वर इस कल्प में स्मरण करके उपदिशति ब्रह्मा जी का हृदय में स्फूरण करवा देंगे इति इतिवन मात्रेण उपपत्त इतने से ही संभव हो जाएगा तो वेद वेदे नौ अनौचित्या वेद को पौरुषेय कहना ये उचित नहीं अनुचित्य है तो क्यों पौरुषे नहीं कहेंगे कहीं ईश्वर तो सर्वज्ञ है वो पूरा कल्प में जैसे था पूर्व कल्प में इसी प्रकार की स्मरण करके कह देंगे इसलिए वेद को पौरुष मानना कोई आवश्यक नहीं है इसी पृष्ठा में फोर्टी सेवन में हिंदी में अंतिम पंक्ति दिया नीचे से द्वितीय पंक्ति में हिंदी में जहां लाइन दिया है उसका ऊपर में तथा अस्त्व भूत निश्वसित एत ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदेदारण्यक द्वितीय अध्याय में आएगा अस् आए। महत्वभूत परमेश्वर से ईश्वरस्य निश्वसितम निःश्वसित एत, एतवेद निश्वसित अर्थात तो अनायास निःश्वास जैसा अनायास होता है तो ईश्वर अनायास इस प्रकार के ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद इत्यादि कह देते हैं अच्छा आगे आगे पृष्ठा 48 में देखिए हिंदी में स विधि मंत्र दिया विधि मंत्र नामध्येय निषेध अर्थवाद ऐसा कह दिया गया तो उसके कहते हैं हिंदी में देखिए वहां विभिन्न दृष्टियों से वैदिक मंत्र राशि का विभाजन किया गया है यहाँ पांच भाग कह दिया किंतु सायण ने मंत्र तथा तो व्याख्या भाव के आधार पर मंत्र ब्राह्मण वेद नाम सायण ने जो वेद का भाष्यकार साय ये इनका बड़े भाई है न विद्यारण्य जी का बड़े भाई सायण ये इसके थे ना नद्यारण्य ये इनका जो अहमदनगर अहमदनगर नहीं क्या किसका वो मंत्री थे विजयनगरम विजयनगरम राजा का मंत्री थे विद्या जी उनके बड़े भाई हैं वो भी राजा का शायद मतलब ये थे क्या बोलते हैं ना राजपुरोहित थे तो वो वेद का भाष्य रचना की है साय साय उनका नाम है ये नाम लिखा है ना उधर हिंदी में देखिए, द्वितीय पैराग्राफ का प्रथम पंक्ति का अंतिम में दिया ना साय ने वही सायण उनका नाम है मंत्र का व्याख्या दो भाग कर दे विद्यारण के ना उनका बड़े भाई हो सकता है उनका गुरु ही उनका बड़े भाई होंगे हो आधार पर मंत्र ब्राह्मण ऐसा दो भाग कर दिए है अन्य अन्य दृष्टिकोण से सब किए हैं लोग साय अन्य कह दिया की मंत्र और ब्राह्मण न वे को दो भाग कर दिए कुछ मंत्र भाग कुछ ब्राह्मण भाग और ब्राह्मण भाग मंत्र का ही व्याख्या है जैसे ईशावासी उपनिषद मंत्र भाग में बृहदारण्य को ब्राह्मण भाग में मंत्र में जो अर्थ कहा जाता है उसका व्याख्यान कर दिए तो यह जो मंत्र ब्राह्मण कहते हैं किन्तु तो यहाँ जो भी पांच भाग दिखाया गया विधि मंत्र यह मंत्र और सायण का मंत्र का अर्थ अलग है यह मंत्र जो कहा गया विधि मंत्र यह मंत्र था प्रयोग काल में अर्थ को स्मरण करवाने के लिए किंतु तो सायन मंत्र कहते हैं कि वो प्रयोग काल में अर्थ खाली स्मरण करवाना बात नहीं है उसमें तो उपनिषद भाग का भी मंत्र है ये भाग का भी कर्म कांड का मंत्र है उपासना का ही मंत्र है सब इस प्रकार है आगे देखिए वहां दिया, ब्राह्मण रूपों में वेद को देखा जबकि वेदयास जी ने अध्ययन तथा तो याग में सुकरता को लक्ष्य करके रिग यजु साम आदि विभाजन कर दी वेद व्याजी ने अलग आधार पर विभाग हाँ कर दिए साम अथर्व इस प्रकार कर दिए बाद में आकर के मंत्र और ब्राह्मणों दो भाग करेंगे तो इसी प्रकार तो की अलग पहले व्याजी सायन तो अभी ना पहले वे ना वेद व्याजी ने चार भाग कर दिए रिग यजु शाम अथर्व दो भाग कर दिया इस प्रकार के अलग अलग अच्छा। आगे द्वितीय पैराग्राफ में भी दे दिया थोड़ा और तो ये सब पढ़ ले सकते हैं थोड़ा और स्पष्टता होगी उससे आगे तो प्रथम भाग हो गया वेद का विधि उसके लिए कहते हैं विधि विभाग तथा ज्ञातर्थ ज्ञापको भागो विधि तत्र तत्रा, तत्रा, तत्रा पंचसु मध्य पांच भाग हो गया वेद का पांच भाग में प्रथम भाग जो हो गया कहते हैं तत्र तत्र था तेसु मध्ये अज्ञात से ज्ञापको वेदभागो विधि जो अर्थ अज्ञात है उसको जो ज्ञापन करवाएगा ऐसे वेदभाग को विधि कहेंगे अभी विधि अज्ञात अर्थ को कहेगा तो कहते हैं स च स विधि तादृश प्रयोजन वर्थ विधान अर्थवान क्योंकि अज्ञात अर्थ को कहेगा वो अर्थ कैसा होना चाहिए कहते हैं तादृश प्रयोजन वर्थ का विधान करेगा किस प्रकार की प्रयोजन अर्थवत कहते हैं कि विधान अर्थवत यादृशमच अर्थम प्रमाण अप्राप्तम वो अर्थ वो प्रयोजन प्रमाणांतरे से प्राप्त नहीं है वही हो गया अज्ञात अर्थ का ज्ञापन करवाएगा विधते अर्थात विधि विधत् स अर्थ विधि तो विधि तो विधत् क्या अर्थम कैसा अर्थ प्रमाणांतरेण अप्राप्तम स प्र सवाक्य का आरंभ में स प्रमाणांतरेण अप्राप्तम अर्थम विधत्ते ये मुख्य मुख्यवाक्य हो गया स प्रमाणांतरेण अप्राप्तम उसका पूर्व में है अर्थम विधत्ते तो ये जो प्रमाणांतरण अर्थ हम कहते जिस प्रकार के अर्थ प्रमाणांतरण अप्राप्त प्रयोजन विधान करेगा ऊपर में दे दिया तादृश तादृश प्रयोजन अर्थ विधान करेगा यादृश का अर्थ अच्छा यादृश का अर्थ प्रमाणांतरण अप्राप्त जो अर्थ इसको कहा गया जो से उसको यादृश अभी कहते हैं कि तादृश प्रयोजनवत अर्थ विधान उसी प्रकार के प्रयोजन विधान करेगा किस प्रकार के कहते हैं यादृश प्रमाणांतरण अप्राप्तम उसको विधान करेगा दृष्टांत देते हैं यथा अग्निहोत्रुयात जुहुयात स्वर्गकामः स्वर्गकामः काम बहुग्री है स्वर्ग कामो यस्य तो क्या करेगा अग्निहोत्र जुहुयात प्रातः साय अग्निहोत्र करे इति विधिर् विधि अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं है आगम से ही प्राप्त है स्वर्ग प्रयोजनबद्ध होम विधत्ते स्वर्ग स्वर्गसुख तदेव प्रयोजनम तदवान हो गया होम ऐसा होम जो कि स्वर्ग को सिद्ध करवाएगा ऐसा होमो को विधत्ते अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं है इसका अर्थ हो गया अग्निहोत्र होमे न स्वर्गम भावित संपादयित अग्निहोत्र होमो के द्वारा स्वर्ग का संपादन करे प्राप्त करे इति वाक्य अर्थ बोध होगा यह अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं है अच्छा। आगे टीका में दक्षिण पार्श्व में देखिए तत्र विधिम में लक्ष्य हिं मूल में पहले दे दिया तत्र आगे कहते हैं तत्र अर्थात पंच विधेशु विधिभागेशु वेदभागेशु मध्य वेद का पांच भाग क्या था विधि क्या है अज्ञात कहते हैं अज्ञात प्रयोजनवतो वत्व अर्थस्य प्रयोजन वाला होना चाहिए और अर्थ यागादि यागादिनामक याग यही प्रयोजनब्त है और अर्थ मतलब वही प्राप्त कराएगा उसका जो प्रयोजन सुख को याग हो गया हो गया प्रयोजन स्वर्ग उसका ज्ञापक विधि तदव आह स विधिर्यादृशम सा अर्थ स्पष्ट करते हैं यादृश प्रमाणातरेण प्राप्त होती तादृशमर्थ विधत्ते स्पष्ट कर दिया भवति याद प्रमाणान अर्प्त तादृश विद्य तय तेन चयजन अर्थ विधानवत अर्थ।, अर्थ ये अज्ञात था पता नहीं था उसका विधान करके अर्थवान हो गया अच्छा आगे एक पंक्ति है अज्ञात प्रयोजनबद्ध अर्थ का विधान किया ये विधि भाग अज्ञात प्रयोजनबद्ध अर्थ उसको चाहिए स्वर्ग चाहिए प्रयोजन प्रयोजनबद्ध हो गया याग तो और ये अर्थ है अनर्थ नहीं है इसका विधान किया ये विधि तो उसी से वो चरितार्थ तो हुआ अर्थवान हुआ विधि अर्थवान कैसे होगा अर्थवान अर्थात सार्थक विधि सार्थक कैसे होगा कहेंगे अज्ञात तो पदार्थ को कहा अज्ञात तो पदार्थ क्या है कहते प्रयोजन बद ये याग प्रयोजनों वाला है अर्थात ये करने से प्रयोजन सुख प्राप्त होगा तत्र तो उदाहरण माह अग्निहोत्र मिति यह हो गया अप्राप्त प्रापक विधि अप्राप्त नहीं था पहले प्राप्त नहीं था उसका प्रापक प्राप्त करवाया अज्ञात ज्ञापक हो अप्राप्त प्राप्त हो गुण विधि ये हो गया कि अग्निहोत्र कर्म का विधान करवाया और, और, और कहीं बाकी आएंगे आगे कहेंगे कि कर्म प्राप्त है किंतु उसमें ये कर्म को हम क्या व्यवहार करें ये कर्म को करने का समय अग्निहोत्र करेंगे इसको मतलब ये दुग्ध आहूति देंगे दधी आहूति देंगे घृत आहूति देंगे क्या आहूति देंगे इस प्रकार के पदार्थ क्या विभाग व्यवहार करेंगे इसके लिए आगे पंक्ति कहते हैं गुण विधि स्तु अप्राप्तम अप्राप्त विदते मात्र दुग्ध दधि अथवा ये गुण है यो मुख्य कर्म नहीं है गुण मानांतरण अप्राप्त अग्निहोत्र तो पहले अन्य वाक्य से कर्म प्राप्त हो गया किन्तु ये कर्म को किस द्रव्य के द्वारा करेंगे अभी गुण का प्राप्त नहीं है गुण अर्थात जो उसका सहकार्य अग्निहोत्र प्राप्त नहीं था तो अग्निहोत्र जुहुयात स्वर्ग काम ये वाक्य हमको मिल गया ये कह दिया कि कर्म आपको प्राप्त हो गया ये वाक्य कह दिया ये कर्म करना है ये कर्म कैसे करेंगे क्या पदार्थ व्यवहार करेंगे तो कहते हैं कि अभी हमको गुणों का प्राप्त नहीं है गुण अर्थात क्या द्रव्य व्यवहार करेंगे द्रव्य देवता को गुण कहा जाता है तो वो प्राप्त नहीं है दूसरा एक वाक्य आकर कहेगा कि दधना जुहुयात वो वाक्य वो अज्ञात गुण का विधान किया किंतु कर्म पहले प्राप्त हो गया था जूह याद करके वो कर्म का अनुवाद कर दिया अग्निहोत्र जूहयाद स्वर्ग काम से जूह याद प्राप्त हो गया वो जूह याद को यहां अनुवाद किया करके कह दिया गया कि दधना जुह याद दधी जो गुण अप्राप्त था उसका प्राप्त करवा दिया ये कर्म का प्रापक नहीं हुआ यह भी अज्ञात ज्ञापक है गुण अंश में अज्ञात तो ज्ञापक है कर्म अंश में नहीं है ये हुआ इसकी इसकी इसकी इसकी इसकी इसकी ये गुण विधि कह दिया ना गुण विधि स्तु उसको कहते हैं कि अर्थात ये मुख्य विधि कर्म विधि आगे पृष्ठ संख्या फिफ्टीन नेक्स्ट पेज में यत्र कर्म मनातरेण प्राप्त जो पूर्व पुस्तक में पंक्ति कह दिया था <laughs> यत्र यम मनांतरेण प्राप्त तत्र तदुद्देशन गुणमात्र विधत् अग्निहोत्र जुहुआयात स्वर्ग काम आगे आता है दधना जुहुयात ये जो जुहुयात ये वाक्य है दधना जुहुयात ये अन्य वाक्य से कर्म प्राप्त हो गया अग्निहोत्रम जुहूयात स्वर्ग इसको कहते हैं कि अग्निहोत्र जुह या स्वर्ग काम वहां से कर्म प्राप्त हो गया तत्र तद उद्देश्य वो कर्म को उद्देश्य करके गुण विधते विधत है केवल गुण का विधान करता है कैसे यथा दधना जुहोती ये अभी हवन का विधान नहीं कर रहा है हवन तो पूर्व से प्राप्त हो गया केवल दधि विधान करता है इति अत्र अग्निहोत्रम अग्निहोत्र जुहुआत होमो पहले से प्राप्त हो गया अग्निहोत्रम जुहुयात से तो होमो होम उद्देश्य विधानम् होम को उद्देश्य करके केवल ये दधि का विधान किया दधि प्राप्त नहीं था दधि का विधान कर दिया दधना होमम भावयेति भावेदी अर्थात जो ये दधना जुहती वाक्य हुआ ये दधना होम भाव दधि के द्वारा होम का संपादन करे होम कैसे संपादन होगा दधि के द्वारा हो जाएगा किंतु होम क्यों करेगा कहते हैं कि वो तो स्वर्ग के लिए होम करे वो तो अलग वाक्य कह दिया ये केवल इतना कह देगा दत्ना भावेत, तो ये हो गया कि इसको गुण विधि कहेंगे पहले हो गया था मुख्य कर्म विधि ये हो गया गुण विधि आगे और एक वाक्य है वो उभय विधि को भी कहेगा क्या चे? होम होमो ये जो हवन कहते हैं तो है। अच्छा हमारा तो बिंदी अच्छा हम कर दिया इसको पता नहीं चलता होमंग भाव है होम को बिंदी है उसमें होम को संपादित कर संपादन करे, करे। ठीक है आज ये तक ओ पूर्णम पूर्णम पूर्णा पूर्ण गच्य पूर्णश पूर्णमादायूमेवशिष्य ओ शातिशा शांति शंकराचार्यं शंकरचार्यय सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवत ईश्वर गुरात्मे मूर्तिभागिने व्योम व्याप्त देहाय दक्षिणाूर्त ओम शांति शांति शांति, शांति मुझे भी ऐसे मुझे तो कितनी